श्री गर्ग संहिता माधुर्य खंड उन्नीसवा अध्याय यमुना नाम मानधाता बोले मनुष्य श्रेष्ठ यमुना जी का नाम समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाला उत्तम साधन है आप मुझे उसका उपदेश कीजिए क्योंकि आप सर्वज्ञ और निराम हैं रोग शोक से रहित हैं सौभरी ने है कहा मानधाता नरेश मैं तुमसे कालिंदी शास्त्र नाम का वर्णन करता हूँ वह समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाला दिव्य तथा श्रीकृष्ण को वशीभूत करने वाला है विनियोग ओम अस् श्री शास्त्र नाम मंत्र मंत्रस्य सौभरी ऋषि श्रीयमुना देवता अनुष्टु छंद मायाबीज मि कील राम बीज मत शक्ति श्रीकालिंद नी प्रभा प्रसाद सिद्ध्यथे जपे विनियोग्य पढ़कर सतनाम पाठ के लिए विनियोग का जल छोड़े ध्यान श्यां भोजन सघन घन रुचि रत्नमंजीरकूजत कांची के जूरयुक्ता कनकमणिमे बिभ्रती कुंडले दें स्पुर दीभज चल धाराम मनोज्ञा ध्यार्तंडपुत्र तनुकिण धाये दीप्त दीपाभि आम आम जो श्यामा अर्थात श्याम वर्णा एवं छोड़श वर्ष की अवस्था वाली है जिनके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल की शोभा को छीने लेते हैं घनी भूत मेघ के समान जिनकी नील कांति है जो रत्नों द्वारा निर्मित बजते हुए नूपुर और झनकारती हुई करधनी एवं केयूर आदि आभूषणों से युक्त है तथा कानों में सुवर्ण एवं मणि निर्मित दो कुंडल धारण करती है दीप्तिमती नीली साड़ी पर चमकते हुए गज मौक्तिक के चंचल हार का भार वहन करने से अत्यंत मनोहर जान पड़ती है शरीर से चिटकती हुई किरणों की रात से उद्दिप्त होने के कारण जिनकी प्रज्वलित दीपमाला के समान शोभा हो रही है उन सूर्य नंदिनी यमुना जी का मैं ध्यान करता हूँ सहस्त्र ओम कालिंदी सच्चिदानंद स्वरूप रूपा कलिंद नंदनी यमुना यम की बहन कृष्णा कृष्ण क्रिष्न वर्णा कृष्ण रूपा कृष्णस्वरूपा अथवा कृष्ण रूप वाली सनातनी नित्या कृष्ण वामांस संभूता श्री कृष्ण के बायें कंधे से प्रकट हुई परमानंद रूपणी परमानंदमय गोलोकवासिनी गोलोक धाम में निवास करने वाली श्यामा श्याम वर्णा अथवा सोडस वर्ष की अवस्था वाली वृंदावन विनोदि वृंदावन में मनोरंजन करने वाली राधा सखी श्री राधा की सहचरी रासलीला रास मंडल में लीलापरायणा अथवा रास लीला स्वरूपा रासमंडल मंडनी रासमंडल को अलंकृत करने वाली निकुंज निकुंज में निवास करने वाली वल्ली लता स्वरूपा रंगवल्ली, बल्ली रास रंग, वल्ली, रंग में वल्ली के समान शोभा पाने वाली अथवा रंगवल्ली बल्ली नाम की राधा सखी गोपी से अभिन्न स्वरूपा मनोहरा मन को हर लेने वाली श्री ही लक्ष्मी स्वरूपा रासमंडली भूता मंडल स्वरूपा अथवा मंडलाकार होकर मंडल को अलंकृत करने वाली यूथीभूता अपनी सहचरियों के यूथ से संयुक्त हरिप्रिया श्री कृष्ण की प्यारी गोलोक तटनी गोलोक धाम की नदी दिव्या दिव्य स्वरूपा निकुंज तलवासिनी निकुंज के भीतर निवास करने वाली दीर्घा बहुत लंबे परिमाण की उर्मी वेग गंभीरा तरंगों के वेग से युक्त एवं गहरी पुष्प पल्लव वाहिनी फूलों और पल्लवों को बहाने वाली घनश्यामा मेघ के समान श्याम कांति वाली मेघमाला घनमाला स्वरूपा बलाका बक बकपंक्ति स्वरूपा पद्म मालिनी कमलों की माला से अलंकृत परिपूर्णतमा परिपूर्णतम भगवत पुर्ण स्वरूपा पूर्णा पूर्ण स्वरूपा पूर्ण ब्रह्म प्रिया पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण की प्रेयसी परा पराशक्ति स्वरूपा महावेगवती बड़े वेग वाली साक्षात् निकुंज द्वार निर्गता साक्षात निकुंज के द्वार से निकली हुई महानदी विशाल सरिता मंदगति मंदगति से बहने वाली विरजा वेग भेदनी गोलोक धाम की विरजा नदी के वेग का भेदन करने वाली अनेक ब्रह्मांडता अनेकानेक ब्रह्मांडों में व्याप्त ब्रह्मद्रव समाकुला ब्रह्मद्रव स्वरूपा गंगा जी से मिली हुई गंगा मिश्रा गंगा के जल से मित्रित जल वाली निर्मलाभा निर्मला निर्मल आभा वाली निर्मला सब प्रकार के मलों से रहित सरितावरा नदियों में श्रेष्ठ रत्नबद्धो भयतटी दोनों किनारों की तटभूमि में रत्न से आबद्ध हंस पदमादिशंकुला हंसादि पक्षियों और कमल आदि पुष्पों से व्याप्त नदी अभ्यक्त शब्द कलकल कलकलनाथ करने वाली निर्मल पानी या स्वच्छ जल वाली सर्व ब्रह्मांड पावनी समस्त ब्रह्मांडों को पवित्र करने वाली वैकुंठ परिखी भूता वैकुंठ धाम को चारों ओर से घेरकर कर परिखा अर्थात खाई के समान सुशोभित परिखा खाई स्वरूपा पापहारिणी पापों का नाश करने वाली ब्रह्मलोकगता ब्रह्मलोक में पहुंची हुई ब्राह्मी ब्रह्मशक्ति स्वरूपा स्वर्गा स्वर्गलोक स्वरूपा स्वर्ग निवासिनी स्वर्गलोक में वास करने वाली उल्लसती तरंगों द्वारा ऊपर की ओर उठने वाली प्रोत्पतंती जोर जोर से उछलने वाली मेरुमाला मेरु पर्वत को माला की भांति अलंकृत करने वाली महोज्वला, अत्यंत प्रकाशमान श्री गंगाम्भ, शिखरिणी गंगा जी के जल को शिखर का रूप देने वाली गंड शैल विभेदनी गंड शहरों का भेदन करने वाली देशान पुनंती देशों को पवित्र करने वाली गछंती गतिशीला वहंती प्रवहमाना भूमि मध्यगा धरती के भीतर प्रवेश करने वाली अर्तंड तनुजा सूर्यपुत्री पुण्या पुण्यप्रदा कलिंद गिरी नंदिनी कलिंद पर्वत से निकली हुई यमस्वसा यमराज की बहन मंदहासा मंद मंद मुस्कुराने वाली सुद्विजा सुद्विजा सुंदर धातों वाली रचितांबरा धरती के लिए आच्छादन वस्त्र के रूप में निर्मित नीलाम्बरा नील वस्त्र धारण करने वाली पद्म मुखी कमलवदना चलंती विचरने वाली चारुदर्शना मनोहर दृष्टि वाली अथवा देखने में मनोहर रंभोरु कदली के खंभे जैसे पूर्वद्वय धारण करने वाली पद्मनयना कमललोचना, माधवी माधव प्रमदा यौवनशालिनी उत्तमा उत्तम तपस्रंत श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए तपस्या करने वाली सुश्रोणी सुंदर नितंब को धारण करने वाली कुजन कुजनोपुर मेखला बजते हुए नुपुरों और करधनी से सुशोभित जलस्थिता पानी में निवास करने वाली श्यामला श्यामल अंग वाली खांडवाभा खांडो वन की शोभा विहारिणी विहारशिला गांधी विभाषनी अपनी तपस्या का उद्देश्य बताने के लिए गांधीधारी अर्जुन थी वार्तालाप करने वाली वन्या बढ़े हुए प्रभाव वाली श्रीकृष्णम वरमिक्षति श्रीकृष्ण को पति बनाने की इच्छा वाली द्वारिका घवना द्वारिका में आगमन करने वाली रागी रानी पट्ट पटरानी परंगता परमात्मा को प्राप्त महारागी महारानी रत्नभूषा रत्न निर्मित आभूषणों से विभूषित गोमती गवों के समुदाय से युक्त अथवा गोमती नदी स्वरूपा तीरचारिणी तट पर भी वाली स्वकीय श्री कृष्ण की अपनी विवाहिता पत्नी सुखा सुख स्वरूपा स्वार्था अपने अभिष्ट अर्थ को प्राप्त स्वभक्त कार्य साधनी अपने भक्तों का कार्य सिद्ध करने वाली नवलांगा नूतन अंग वाली अगला स्त्री रूपा मुग्धा भोलीभाली अथवा मुक्ता नायिका वरांगा सुंदर अंग वाली वामलोचना बाके नहनो वाली अजात यौवना अप्राप्त यौवना अदीना दीनता रहित एवं उदार स्वरूपा प्रभा प्रभास्वरूपा कांति कांति स्वरूपा द्विति द्व्युति स्वरूपा छवि छवि छविस्वरूपा सुशोभा सुंदर शोभा वाली परमा उत्कृष्ट स्वरूपा कीर्ति कीर्ति स्वरूपा कुशला चतुरा अज्ञात यौवना अपने यौवन के आरंभ को न जानने वाली नवोढ़ा नवविवाहिता नायिका मध्यगा मुग्धा और प्रगलभा के बीच की अवस्था वाली मध्या मध्या नायिका प्रौढ़ प्रौढ़ता से युक्त प्रौढ़ा प्रौढ़ स्वरूपा प्रगल्भका प्रगल्भा नायिका प्रगल्भा नायिका धीरा धीर स्वभाव अधीरा भगवत दर्शन के लिए अधीर रहने वाली धैर्य धरा धैर्यधारिणी ज्येष्ठा ज्येष्ठ अवस्था वाली श्रेष्ठा गुणों से श्रेष्ठ कुलांगना कुलवधु क्षण प्रभा विद्युत के समान कांतिमति, चंचला वेघशालिनी अर्चा पूजनी विद्युत विद्युत माना, सौदामी विद्युत स्वरूपा दरित घनश्याम के अंक में विद्युलेखा सी शोभा शोभमाना स्वाधीन पति का स्नेह और सदव्यवहार से पति को वश में रखने वाली लक्ष्मी लक्ष्मी स्वरूपा पुष्टा पुष्ट अंगों वाली अथवा अनुग्रहमयी स्वाधीन भर्तिका स्वाधीन पतिका कलहांतरिता प्रेम कलह के कारण कभी कभी प्रियतम के वियोग का कष्ट सहन करने वाली नायिका भीरु भीरु भी स्वभाव वाली इच्छा प्रियतम की कामना का विषय अथवा अभिलाषा अभिलाषारोपणी प्रोत्कंठिता प्रिय के दर्शन या मिलन के लिए उत्सुक रहने वाली अकुल आकुला प्रेम परिपूर्ण अथवा प्रियतम की सेवा के कार्य में व्यस्त कसी कशिपुस्था सैया पर विराजित रहने वाली दिव्य सैया श्याम सुंदर के लिए दिव्य सैया प्रस्तुत करने वाली गोविंद हृत मनस मानसा गोविंद ने जिनके मन को हर लिया है ऐसी खंडिता खंडिता नायिका स्वरूपा अखंड शोभाड्या अभिकल शोभा से संपन्न विप्रलब्धा विप्रलब्धा नायिका स्वरूपा अविषारिका प्रियतम श्रीकृष्ण से मिलने के लिए संकेत स्थान पर जाने वाली विरहारता प्रियतम के विरह के अनुभूति से पीड़ित विरहीणी वियोगिनी नारी नरावतार श्रीकृष्ण की भार् प्रोथित भर्तिका जिसका पति परदेश में गया हो ऐसी नायिका स्वरूपा माननी मानवती मानदा मान देने वाली प्राज्ञा विदुषी मंदार वन वास के कानन में निवास करने वाली झंकार चलते फिरते या नृत्य करते समय आभूषणों की झंकार फैलाने वाली झणत्कारी झणत्कार या सिंह ध्वनि करने वाली रणन मंजीर नूपुरा बजते हुए नूपुर और मंजीर धारण करने वाली मेखला वृंदावन की बड़ी नीलमणिमयी गर्धनी के समान सुशोभित अमेखला साधारण अवस्था में मेखला से रहित कांची कांची नामक आभूषण स्वरूपा अकांचनी कांचनहित कांचनामयि स्वर्ण स्वरूपा कंचुकी कंचुक कंचुक मडी ही कंचुकधारिणी कंचुकमणि कंचुकमणिस्वरूपा श्रीकंठा शोभाुक्त कंठवाली आध्या कृष्ण रूप सम्पत्तिशालिनी महामढ़ि महा स्वरूपा अथवा बहुमूल्य मढ़ि धारण करने वाली श्रीहारिणी श्रीहारधारिणी पद्महारा कमलों की माला से अलंकृत मुक्ता नित्य मुक्त मुक्त फलार्चिता मुक्ताप, लोक मुक्ता फलों फलो से पूजित रत्न कंकण केयुरा रत्न निर्मित कंकन और केयूर फुजबंद धारण करने वाली स्फुर्दुल भूषणा जिन जिनके अंगुलियों के भूषण उद्भाषित हो रहे हैं ऐसी दर्पणा दर्पण स्वरूपा दर्पणी भूता अपने जल की निर्मलता के कारण दर्पण का काम देने वाली दुष्ट दर्प विनाशिनी दुष्टों के घमंड को चूर करने वाली कम्बुग्रीवा शंख के समान सुंदर कंठ वाली कम्बुधरा शंख निर्मित आभूषण धारण करने वाली ग्रैविय विराजिता कंठभूषण से सुशोभित ताटंकनी ताटंक तरकी नामक आभूषण विशेष को धारण करने वाली दंतधरा दंतधारणी कुंडल मंडिता कांचन निर्मित कुंडलों से अलंकृत शिखाभूषा अपनी चोटी को विभूषित करने वाली भाल पुष्पा ललाट देश में पुष्प में श्रृंगार धारण करने वाली नासा के शोभिता नाग में मोती की बुलाक से शोभित मणिभूमिगता मणिमयि भूमि पर विचरने वाली देवी दिव्य स्वरूपा रैवताद्री विहारिणी श्री कृष्ण की पटरानी के रूप में रैवतक पर्वत पर विहार करने वाली वृंदावन गता वृंदावन में विद्यमाना वृंदा वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी स्वरूपा वृंदारण्य निवासिनी वृंदावन में निवास करने वाली वृंदावन लता वृंदावन की लताओं के साथ तादात्म्य को प्राप्त हुई माध्वी मकरंद स्वरूपा वृंदारण्य विभूषणा वृंदावन को विभूषित करने वाली सौंदर्य लहरी लक्ष्मी ही सुंदरता की तरंगों से युक्त लक्ष्मी स्वरूपा मथुरा तीर्थ वासनी मथुरा पूरी रूप तीर्थ में निवास करने वाली विश्रांत वासनी, विश्रांत तीर्थ विश्राम घाट में वास करने वाली काम्या कमणिया रम्या रमडिया, गोकुल वासनी, गोकुल में निवास करने वाली रमण स्थल रमणस्थल रमण स्थली की शोभा बढ़ाने वाली महावन महानदी महावन नामक वन में प्रवाहित होने वाली महती नदी प्रणता भक्तजनों द्वारा वंदिता प्रोन्नता अत्यंत उत्कृष्ट गोलोक धाम में स्थित अथवा ऊंची लहरों के कारण उन्नत पुष्टा प्रेमानुग्रह से परिपुष्ट भारती भारतवर्ष की नदी भरता भरत के द्वारा पूजित तीर्थराज गति ही तीर्थराज प्रयाग की आश्रयभूता गोत्रा गौवों का त्राण करने वाली अथवा गिरी स्वरूपा गंगा सागर संगमा गंगा तथा सागर से संगत भेदनी सात समुद्रों का भेदन करने वाली लोला लोल लहरों वाली बलात बड़ात द्वीप गता बलपूर्वक सातों द्वीपों में जाने वाली लुठंती धरती पर लौटने वाली शैलभिद्यंती पर्वतों का भेदन करने वाली स्फुरंती स्फुरशील अथवा अपनी दिव्य प्रभावि खेरने वाली वेगवत्तरा अतिशय वेगशालिनी कांचनी स्वर्णमयी कांचनी भूमि है गोलोक की स्वर्णमयी भूमि पर प्रवाहित होने वाली कांचनी भूमि भाविता स्वर्णमयी भूमि पर प्रकट लोक दृष्टि जगत को दिव्य दृष्टि प्रदान करने वाली लोक लीला लोक में लीला करने वाली लोका लोकालोका चलार्चिता लोका लोक पर्वत पर पूजित होने वाली गता कलिंद पर्वत से निकली हुई स्वर्ग गता मंदाकिनी रूप से स्वर्ग में गई हुई स्वर्गार्चा स्वर्ग में अर्चित होने वाली स्वर्ग पूजिता स्वर्गलोक में पूजित वृंदावन वृंदावन की अधिष्ठात्री स्वरूपा देवी वनाध्यक्षा वन की स्वामिनी रक्षा रक्षिता या रक्षा रूपा कक्षा वृंदावन के लिए मेखला रूपा तटीपटी तटभूमि को वस्त्र की भांति ढकने वाली असी कुंडगता असी कुंड में प्राप्त कच्चा कछार की भूमिस्वरूपा स्वच्छंदा स्वच्छगा स्वक्षंद उछलिता वेग से उछलने वाली आदिजा आदिभूत श्री कृष्ण के वामांस से उद्भूत अथवा अद्रिजा पाठ माना जाए तो पर्वत से उत्पन्न हुई कुहरस्था सरस्वती रूप से भू भूछिद्र में अथवा भोगवती रूप से पाताल विवर में स्थित रथ प्रस्था श्रीकृष्ण की पटरानी के रूप में रथ पर यात्रा करने वाली प्रस्था प्रस्था प्रस्थान शिला शांततरा परम शांतिमयी आतुरा श्रीकृष्ण दर्शन के लिए आतुर रहने वाली अम्बुच्छटा जल की छटा से शोभित शीख राभा कुंवरों से सुशोभित होने वाली दर्दुरा मेढकों का आश्रय अथवा बादल के समान श्याम कान्ति वाली दारदूरी धरा अपने जल के कलकल नाश से दादुरों की सी ध्वनि धारण करने वाली पापांकुशा पापों को नष्ट करने के लिए अंकुश स्वरूपा पाप सिंघी पापरूपी गजराज को नष्ट करने के लिए सिंघी के तुल्य पाप द्रुम कुंठारिणी पाप रूपी वृक्ष का उच्छेद करने के लिए पुण्य संघा पुण्य समुदाय रूप रूपा ही पवित्र कीर्ति वाली अथवा जिनका कीर्तन पुण्य प्रदान करने वाला है ऐसी पुण्यता दा, पुण्यदायिनी पुण्यवर्धिनी अपने दर्शन से पुण्य की वृद्धि करने वाली मधुवन नदी मधुवन में बहने वाली नदी मुख्या एक प्रधान नदी अतुला तुलना रहित ताल तालवन में स्थित रहने वाली कुमद वन नंदी वन की नदी कुब्जा टेढ़ी मेढ़ी कुमदा भगवती दुर्गा स्वरूपा अम्भोज वर्धनी अपने जल में कमलों को बढ़ाने वाली प्लवरूपा संसार सागर से पार होने के लिए नौका स्वरूपा वेगवती वेग सिंह सर्पादी वाहिनी अपने जल की धारा में सिंहों तथा सर्पादी जंतुओं को बहा ले जाने वाली बहुली बहुल रूप वाली बहुधा बहुत देने वाली बवी भूम ब्रह्म स्वरूपा बहुला गोरूपा वन वंदिता वनो द्वारा वंदित राधा कुंड कला अपनी कला से राधा कुंड में स्थित आराध्या आराधन के योग्य कृष्ण कुंडल कुंड जलाश्रिता कृष्ण कुंड के जल में निवास करने वाली ललिता कुंडगा ललिता कुंड में व्याप्त घंटा घंटा ध्वनि के सजित अनुरणनात्मक शब्द करने वाली विशाखा विशाखा सखी स्वरूपा कुंड मंडिता कुंडों ह्रदों से सुशोभित गोविंद कुंड निलया गोविंद कुंड में निवास करने वाली गोप गोपकुंड तरंगिणी गोप कुंड में तरंगित होने वाली श्रीगंगा श्रीगंगा स्वरूपा मानसी गंगा मानसी गंगा स्वरूपा कुसुमांबर भाविनी पुष्प में वस्त्र से सुशोभित अथवा कुसुम सरोवर के अवकाश में प्रकट होने वाली गोवर्धनी गोवर्धन नाथ की शक्ति अथवा गवों की वृद्धि करने वाली गोधनाढ़ा गोधन से संपन्न मयूर वर वर्णनी मोरों के समान सुंदर वर्ण वाली सारसी सरोवरों की जल संपत्ति अथवा सारस पक्षियों की आश्रयभूता नीलकंठाभा नीलकंठ या मयूर किसी आभा वाली कुजत कोकिल पोत की जहां कोकिल कुमारियों के कल कूजन होते रहते हैं ऐसी गिरिराज हो, गिरिराज हिमालय के कलिंद पर्वत से प्रकट भूरिह बहुवैभवशालिनी आतपत्रा तट पर रहने वाले लोगों की धूप के कष्ट से रक्षा करने वाली आतपत्रणी पटरानी के रूप में छत्र धारण करने वाली गोवर्धनांग का गोवर्धन की गोवर्धन गिरी की मोद में विराज गोद में विराजमान गोदंती हड़ताल के समान रंग वाले केसर आदि से आमोदित दिव्य औषधि निधि ही दिव्य औषधियों की निधि श्रृति सद्गति की राह पारदी भवसागर से पार कर देने वाली दिव्य शक्ति पारदमयी पारद स्वरूपा नारदी नार अर्थात जल प्रदान करने वाली शारदी शरतकालीन शोभा रूपा भृति भरण पोषण का साधन बनी हुई श्रीकृष्ण का स्था भगवान श्रीकृष्ण के चरणों के अंक में विराजित कामा लौकिक कामनाओं से रहित अथवा कामा काम स्वरूपा काम वनांचिता काम वन विपूजित कामाटवी काम वन रूपा नंदिनी सबको आनंदित करने वाली नंद ग्राम मही नंद ग्राम स्थित भूमि रूपा धरा पृथ्वी रूपा बृहस्सानुद्युत प्रोता पर्वत के शिखर की शोभा से संयुक्त नंदीश्वर समन्विता नंदगांव के नंदीश्वर गिरी से समन्विता काकली कोयलों की कुहूनि रूप में स्थित कोकिलमई कोयल से व्याप्ता भांडीर कुशकौशला भांडिर वनवे कुशोत्पाटन के कौशल से युक्त लोहार गल प्रदा श्री कृष्ण के लिए अपने प्रेम के द्वारा लोह की अर्गला लगा देने वाली कारा श्री कृष्ण को अपने प्रेम के द्वारा रोके रखने के लिए कारा रूपा काश्मीर वसना केसर के रंग में रंगे हुए वस्त्र धारण करने वाली वृता श्री कृष्ण के द्वारा स्वीकृता बरही सदी बरही सदी सदीपुरी रूपा शोर्णपुरी शोणपुरी रूपा सूर्यक्षेत्रपुराधिका सूर्यक्षेत्रपुर से भी अधिक महात्म्य वाली नाना भरण शोभाड्या विविध प्रकार के आभूषणों की शोभा से संपन्न, नाना भरण समन्विता नाना प्रकार के रंगों से युक्त नाना नारी कदम्बाढ़ नाना प्रकार के स्त्रियों के समुदाय से युक्त नाना रंग महीहा तटवर्ती विविध रंग के वृक्षों से सुशोभित नाना लोक लोकगता नाना लोकों में पहुंची हुई अभ्यर्थी ही जिनकी तेजो राशि सब और फैली हुई है ऐसी नाना जल समन्विता नाना नदियों के मिले हुए जल से युक्त स्त्री रत्नम स्त्रियों में रत्न स्वरूपा रत्न नीलिया रत्न निर्मित गृह में निवास करने वाली ललना श्री कृष्ण कामिनी रत्न रंजनी रत्नों के द्वारा विविध रंगों का प्रकाश फैलाने वाली रंगणी रंगस्थल में रास के रंग में रंगी रहने वाली रंग भूमाध्या रंग के बाहुल्य से युक्त रंगा हर्षयुक्ता रंगा नामनी नदी स्वरूपा रंग मही रंगीन वृक्षों से युक्त राज विद्या विद्याओं की स्वामिनी राजगुह्या गुह्य वस्तुओं में सबसे श्रेष्ठ जगत कीर्ति जगत के लिए कृति मही अथवा कीर्तनिया घना सघन प्रेम प्रेमयुक्ता अथवा श्री कृष्ण वंशी वादन के समय हिमवत घनीभूत हो जाने वाली अघना प्रवहनशील विलोल घंटा चंचल घंटा के समान नाथ करने वाली कृष्णांगा कृष्ण ख्रिण के समान अंग वाली अथवा शामांगी कृष्ण देह समुद्भ श्री कृष्ण के शरीर से उत्पन्न नील पंकज नीलपंकज नील कमल के समान वर्ण एवं आभा से युक्त नील नीलपंकज हारणी नील कमल की माला धारण करने वाली नीलाभा नील, नील कांतिमती नील, नील कमलों की संपदा से भरी भरीपुरी नीलाम्भोरूह वासिनी नील कमल में निवास करने वाली नागवल्ली तांबूल लता स्वरूपा नागपुरी नागों की नगरी अर्थात काली आदि नागों की निवास भूमि नागवल्ली दलार्चिता तांबूल पत्र से पूजित तांबूल चर्चिता तांबूल से रंजित चर्चा कस्तूरी चंदनादि आलोपमयी आलेपमयी मकरंद मनोहरा कमलादि के मकरंद से मन को हर लेने वाली सकेसरा केसरवती केसरिणी केसर धारण करने वाली केशपाशाभिशोभिता केशपाश द्वारा सब ओर से सुशोभित कंजलाभा काजल की सी काली आभा वाली कंजलाक्ता नेत्रों में काजल की शोभा से युक्त अथवा काजल की रंगी हुई कज्जली कजली के समान काली कलतांजना नेत्रों में अंजन धारण करने वाली अलक्त चरणा चरणों में महावर का रंग लगाने वाली ताम्रा ताम्रवर्णा लाला लालनिया ताम्ब्रिकताम्बरा तांबे के समान लाल रंग के वस्त्र धारण करने वाली सिंदूरिता सीमंत में सिंदूर धारण करने वाली अलिप्तवाणी जिसकी वाणी किसी दोष से लिप्त नहीं होती ऐसी सुस्त्री उत्तम शोभा से युक्त श्रीखंड मंडिता चंदन से अलंकृत पाटीर पंक वसना चंदन पंक में वस्त्र धारण करने वाली जटामांसी जटामांसी के रूप में स्थित पुष्प मालाओं को वस्त्र रूप में धारण करने वाली आगरी आगार अमावस्या के समान, कृष्ण वर्ण अगुरुगंधा अगुरु की गंध से अभिषिक्त तगराश्रित मारुता जिसकी हवा में तर, तगर की सुगंध समायी हुई है ऐसी सुगंधित तैल रुचिरा सुगंधित तैल इत्र इत्यादि से मनोहर कुंतलाली ही जिनकी हलकों पर सुगंध से आकृष्ट भ्रमण बनराते रहते हैं ऐसी शकुंतला कुंतल राशि से युक्त शकुंतला शकुंतों पक्षियों का स्वागत करने वाली अपांशुला पतिव्रता परायणा पतिव्रत धर्म के पालन में तत्पर सूर्य प्रभा सूर्य के समान उद्भाषित होने वाली सूर्य कन्या सूर्य की पुत्री सूर्यदेह समुद्भवा सूर्य के शरीर से उत्पन्ना कोटि सूर्य प्रतीकाशा करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्विनी सूर्य जा सूर्यपुत्री सूर्यनंदनी देव को आनंद प्रदान करने वाली संज्ञा सम्यक ज्ञान स्वरूपा संज्ञा सुता संज्ञा की पुत्री स्वेच्छा स्वाधीना असंज्ञा प्रियतम के प्रेम में बेसुद हो जाने वाली संज्ञा चेतना रूपा मोद प्रदायिणी आनंद प्रदान करने वाली संज्ञा पुत्री संज्ञा की बेटी स्पर्श छाया उद्भासित कांति वाली तपति तापकारिणी सौतेली बहन तपती को ताप देने वाली सावरण्यानु भवा श्री कृष्ण के साथ वर्ण सादृश्य का अनुभव करने वाली देवी देवकन्या बड़वा बड़वा रूपा सौखदाय सौख्य प्रदान करने वाली शनेश्चरानुजा शनेश्चर की छोटी बहन की ज्वालामयी चंद्रवंश विवर्धनी चंद्रवंश की वृद्धि करने वाली चंद्रवंश वधु चंद्रवंश की बहु चंद्रा आहलाद प्रदान करने वाली चंद्रावली सहायनी चंद्रावली सखी की सहायता करने वाली चंद्रावती चंद्रावती स्वरूपा चंद्रलेखा चंद्रलेखा स्वरूपा चंद्रकांता चंद्रमा के समान कांतिमती अनुगा सदा प्रियतम का अनुगमन करने वाली अंशुका उज्ज्वल वस्त्रधारिणी भैरवी भैरव प्रिया पिंगलाशंकी सूर्य के पारिपार्श्वक पिंगल से आश आशंकित होने वाली लीलावती भाति भाति की लीला करने वाली आगरी मयी आगर की सुगंध से व्याप्त धनश्री धनलक्ष्मी या राग्णी विशेषक देवगाधारी राग्णी विशेष, स्वर्ण स्वर्णमणि ही स्वर्ग लोक की मड़ी, मणि गुणविनी गुणों की वृद्धि करने वाली ब्रजमल्ला ब्रजमंडल में मल्ल मल्लस्वरूपा बंधकारी विरोधियों को बंधन में डालने वाली विचित्रा विचित्र रूप और शक्ति से संपन्न जयकारिणी विजय प्राप्त कराने वाली गांधारी मंजरी टोडी गुर्जरी आशावरी जया कर्नाटी, अर्थात गांधारी से लेकर कर्नाटी तक विशेष रागनियों के नाम है ये समस्त रागिनियाँ यमुना जी से अभिन्न है रागनी, रागनी स्वरूपा गौरी गौरी नाम की रागनी, वैराटी रागनी विशेष गौरवाटिका रागनी विशेष अथवा गौर तेजस्वरूपा स्वरूपा से राधा के लिए उद्यान रूपड़ी, चतुष्चंद्रा कलाहेरी तैलंगी विदयावती ताली चतुश्चंद्रा से लेकर ताली तक राग रागिनिया और ताल के नाम हैं तलस्वरा ताली बजाकर स्वर की सूचना देने वाली गाना, गान स्वरूपा क्रिया महात्र प्रकाशनी के क्रिया को प्रकाशित करने वाली वैशाखी, चंचला चारु माचारी घूटी घटा वैरागरी सोरटी ईशा खैदारी जलधारिका वैशाखी से लेकर जलधारिका पर्यंत सभी नाम विशेष रागनी आदि के सूचक हैं कामाकर श्री कल्याणी गौड़ कल्याण मिश्रिता राम संजीवनी एला मंदारी कामरूपिणी ये सब भी विशेष प्रकार की रागनिया हैं सारंगी मारुति होढ़ा सागरी कामवादिनी वैभासी मंगला ये भी रागनियों के ही नाम हैं चांद्री राज पूपूर्णिमा की चांदनी स्वरूपा रास मंडल मंडना रासमंडल को मंडित करने वाली कामधेनु कामधेनु की भांति व्यक्ति की मनोवांछित कामना को पूर्ण करने वाली कामलता कामना पूर्ण करने वाली कल्पलता स्वरूपा कामदा अर्थात अभिष्ट मनोरथ देने वाली कमनीय का कमनीया कल्पवृक्ष स्थली कल्प वृक्षों की स्थानभूता स्थूला स्थूल रूपणी क्षुधा विभुक्षा स्वरूपणी सौधन वासनी महल में रहने वाली गोलोकवासि गोलोक, गोलोक धाम में निवास करने वाली सुब्रु सुंदर फोहो वाली भृत क्षणि धारण करने वाली द्वारपालिका द्वार, द्वार रक्षिका श्रृंगार प्रकरा श्रृंगार साधन सामग्री समुदाय रूपा श्रृंगार मन मतोद भेद स्वरूपा स्वच्छा विमल स्वरूपा सय्योपकारिका प्रिया प्रियतम के लिए सयाम सुसज्जित करने में उपकारिणी पार्षदा श्री राधा कृष्ण की पार्षद स्वरूपा सुसखी सेविया सुंदर सखियों द्वारा सेवनिया श्री वृंदावन पालिका श्री वृंदावन की रक्षा करने वाली निकुंज भृत निकुंज का पोषण करने वाली कुंज कुंजा कुंज समुदाय स्वरूपा